sarvabhuteshu sarvabhuteshu sarvabhuteshu sarvabhuteshu upanidhi kala तो uh, आनंद ब्रह्म है विज्ञान तो और आनंद दोनों स्वतंत्र हैं परंतु उसकी ब्रह्मता जो है वो श्रुति बताती है जब यह मनुष्य है चाहे कोई श्रुति बतावे कि न बतावे कुछ मालूम पड़ता है अब मालूम पड़ता है यह बताने के लिए तो श्रुति की जरूरत नहीं है गंध मालूम पड़ती है रस मालूम पड़ता है रूप मालूम पड़ता है स्पर्श मालूम पड़ता है शब्द मालूम पड़ता है फिर में दर्द मालूम पड़ता है प्रेम मालूम पड़ता है दुश्मनी मालूम पड़ती है इतनी देर तक कुछ मालूम नहीं पड़ा ऐसा मालूम पड़ता है तो मालूम पढ़ना तो उपदेश की अपेक्षा नहीं रखता मालूम पढ़ता है और मालूम पढ़ता है चाहे वेद बतावे चाहे न बतावे गुरु बतावे चाहे न बतावे और मालूम पढ़ता है और पढ़ता है ये तो आपके पास है तो मालूम पड़ना अब आप देखो मजा भी आता है आनंद भी सहज है बच्चे महाराज लेते लेते मौज लेते रहते हैं हाथ फेंकें पांव फेंकें है ना हंस है हमको तो सब सिनेमा ही दिखता है अभी दिखने में और मजा में एक किरकिरी जैसे आंख में किरकिरी पड़ जाए और वो तकलीफ दे आप लोग जानते हो धूली का एक छोटा सा का आँख में पड़ जाए तो बड़ी पीड़ा होती है तो ऐसी ज्ञान में और आनंद में जब कोई किरकिरी पड़ जाती है जब कोई किनका पड़ जाता है तब तो वो तकलीफ देता है वो किनका क्या है वो क्या ऐसी चीज हमारी जानकारी में हमारे मालूम पड़ने के अंदर वो क्या बाहरी चीज ऐसी आगंतुक हुई या न हुई सच्ची कुछ ऐसी चीज पड़ गई की उसने आंख में किरकरी की तरह आंख में किनका की तरह, कणिका की तरह हमारी जानकारी को भी दूषित कर दिया और हमारे हमेशा रहने वाले आनंद को भी दूषित कर दिया कोई चीज हुई अनहुई अनिर्वचनी हुई अनहुई माने अनिर्वचनीय है कोई ऐसी चीज हमारे ज्ञान में और हमारे आनंद में पड़ गई है एक सज्जन नाटक देखने गए नाटक देखने गए तो नाटक करने वाले पहले भाई बहन का पार्क कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने देश बदला और प्यारी प्यारे का पार्क करने लगे वो तो जो नाटक देखने वाले थे वो लेके दंडाज कर गए मंच पर और दोनों को मारना शुरू किया उन्होंने <स्थाँगा> अब <स्थाँगा> <स्थाँगा> वो देखना ही देखना था उनको सिनेमा तो के पर्दे पर आग लग गई एक दिन तो पर्दे में आग नहीं लगी थी वो आग का दृश्य दिखाया जा रहा था एक सज्जन सिनेमा देखने वाले बड़े दयालु प्रकृति के परोपकारी साधु प्रकृति के थे और झट महाराज है वो तो पर्दे की आग बुझाने के लिए मंच पर चढ़ गए और उसको पीछने लगे कि फाड़ के इतना फेंक दें तो जैसे सिनेमा का हमें ज्ञान होता है उसमें न आग लगी है और न वहां पानी डाल के बुझाने की जरूरत है वो तुम्हारे ज्ञान में कोई ऐसी किरकिरी पड़ गई कि आग लगने का सुख और आग लगने का दुख और आग बुझने का सुख होता है मालूम पड़ना सहज स्वभाव है और जो कुछ मालूम पड़ रहा है वो अपने स्वरूप है मज़े ही मजा है क्या आश्चर्य है कि मालूम पड़ रहा है ना मालूम पड़ना भी मालूम पड़ रहा है इससे बढ़ करके अपनी महिमा इससे बढ़ के आश्चर्य तो और कुछ हो ही नहीं सकता की मालूम पड़ रहा है मालूम पड़ने में ये हमारे अनुकूल है ये हमारे प्रतिकूल है ये हम चाहते हैं ये नहीं चाहते हैं ये साधना है और ये बाधना है बाधना लक्षण दुख कम दुख किसको बोलते हैं जो हम चाहते हैं उसके खिलाफ हो तो उसको बाधना दुख बोलते हैं और जो हम चाहते हैं उसको मिलाने में अगर वो कोई सहायता करता हो तो उसको साधना बोलते हैं तो हमने अपने से दूर अपना एक लक्ष्य मान लिया और उसको पाने में जो मदद करे सो साधना और जो उसके पाने में बाधा गाले सो बाधना और जो साधना सो सुख और जो बाधना सो दुख ये सब अपने मन की कारस्तानी हाँ। संस्कार युक्त मन की कारस्तानी है नहीं तो जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं उसको बहुत लोग बहुत भला समझते हैं और जिसको भी बहुत बुरा समझते हैं उसको हम बहुत भला समझते हैं ये समझ में कोई चीज ऊपर से ये डाल दी गई है ये हुई अन हुई चाहे जैसी हो हमारे मन में आग्रह हो गया है कि ऐसा हो गया तो हमारा अनबल हो गया और ऐसा हो गया तो भला हो गया तो देखो विज्ञान और आनंद माने मालूम पढ़ना और आनंद तो ये तो विज्ञान ही आनंद है और आनंद ही विज्ञान है देखो बिना अज्ञान के आनंद नहीं हो सकता आनंद मालूम पढ़ना चाहिए और मालूम पड़ता हो और आनंद न हो तो आनंद झूठा है इसलिए ये सृष्टि का प्रतीत होना ही अर्थात अपना ज्ञान स्वरूप होना ही ये सबसे बड़ा आनंद है इससे बड़ा और कोई आनंद नहीं है कि हमारी आंख खुली या देख रहे हैं हमारा कान बहरा नहीं हुआ है सुन रहे हैं हमारी जीव जो है आ, वो स्वाद को जान रही है हमारी नाक सूंघ रही है हमारी त्वचा छू रही है हमारा दिल जो है आ, वो फेल नहीं हुआ है हार्ट फेल नहीं हुआ है इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है कि हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ है हमारा दिमाग फेल नहीं हुआ है हैं है। तो जब आदमी जिद कर बैठता है कि ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे नहीं होना चाहिए तभी मनुष्य के जीवन में दुख का अनुप्रवेश होता है अब हम आपको सुनाते हैं कि ये विज्ञान क्या है और आनंद क्या है तो विज्ञान और आनंद तो सबके अनुभव की वस्तु है उसको एक कीड़ा भी जानता है आप कभी चींटी चींटी को छूने की कोशिश कीजिए उंगली से आपको तो मालूम पड़ेगा कि नहीं मालूम पड़ेगा मालूम पड़ेगा और महाराज छब्बीस फुट नीचे सीनी गाड़ दो बूढ़ गाड़ दो धरती में और वो बिल बना के वहां पहुँच जाए आप लोगों को शायद कभी देखने में आया हो ना आया हो क्योंकि शहर में तो चींची का काम कम पड़ता है ना हम देहाती लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं एक बार महाराज क्या हुआ एक स्तूल रखा गया स्तूल और स्तूल में एक बड़ी सी थाली रखी गई और उसमें भरा गया पानी और उसमें एक छोटे से बर्तन में मिठाई रख ली गई इसीलिए कि गांव में चींकी बहुत लगती है तो उसमें के आके लग जाए अब आपको सुना क्या हुआ चींकी का ज्ञान देखो चिंकी जो है वो भीत पर चढ़ने लगे चढ़ के जिस सीध में वो खाली रखी हुई थी और कटोरे में मिठाई रखी हुई थी उस सीध में ऊपर आके पट से गिरे और सीधे हो कटोरे में आ एक ये दृश्य मैंने देखा है कोई चीज लटक रही थी ऊपर से उस रस्सी पर लटक के आवे और सीधा निशाना लगा के गिरे। आप आज आश्चर्य करेंगे चिंत देवी का दर्शन करने गए थे कांगड़ा से क्या नाम होशियारपुर से होशियारपुर से कोई तीस मील दूर है पंजाब में बीस बत्तीस मील है मोटरसाइकिल है कुछ तो जब हम एक चटाई बिछा के वहां लेते छप्पर के नीचे तो क्या देखा कि मिट्टी की दीवार में एक छेद था तो उसमें चींटिया थे वो तो 10 20 50 चींटिया मिल करके एक मरे हुए कीड़े को नीचे से खींच के ऊपर ले गई उस बिल में ले जाने के लिए परंतु उनका अंदाज गलत निकला वो कीड़ा था बड़ा और बिल का मुंह था छोटा तो उसमें घुसे नहीं वो छेद छेद में वो कीड़ा घुस है नहीं तो उन्होंने क्या किया मैं तीन घंटे चार घंटे उस छप्पर में बैठा रहा है ना और हमारे सामने लेता रहा आ, और वो हमारे सामने ये क्रिया उनकी चलती रही तो वो बार बार नीचे से ऊपर खींच के ले जाए और वो अटक के गिर जाए तो उन्होंने क्या किया अपना दो दल बनाया हो खींच के ले गई मुंह पर उसको रोक लिया दो दल बना लिया तो एक दल तो उस कीड़े को पकड़ के रखे और दूसरा दल जो है वो उसमें से काट काट के काट काट के थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा ले गया और थोड़ी देर में वो कीड़े का शरीर खत्म हो गया तो इतनी तो बुद्धि होती है चींटी के भीतर हाँ पर ये बुद्धि जो है वो चींटी की ही बुद्धि है है ना ये कोई <laughs> <laughs> ये कोई सच्चा विज्ञान सच्चा विज्ञान नहीं है विज्ञान में विज्ञान जिसको यहाँ कहा जाता है विज्ञान ये दोनों घटना जो मैंने सुनाई है तो ना भले कोई माने कोई नहीं माने पर हमारी आंख से देखी हुई है दोनों बोझ अब ईश्वर के बारे में हम कुछ कहें कि हमारी देखी हुई है तो भले जिसकी श्रद्धा हो वो विश्वास करे और जिसकी श्रद्धा हो न करे पर ईश्वर के बारे में जो मैं कहूंगा वो कभी झूठा नहीं होगा वो है ना दोनों हाथ उठा के बोलता हूँ कि और किसी के बारे में बोली हुई बात झूठी हो जाए तो हो जाए पर ईश्वर के बारे में बोली हुई बात हमारी झूठी नहीं हो सकती हमारी बताई हुई दवा झूठी हो सकती है क्योंकि दवा के बारे में हमारी जानकारी तो बहुत थोड़ी है अच्छा हम किसी मकान का आदमी का पता बता रहे हैं वो गलत हो सकता है परेश्वर तो हमारा आत्मा है अपना स्वरूप है अच्छा तो अब लो, आपको विज्ञान के तीन हिस्से कर दिए हमने टुकड़े टुकड़े सरल रूप में इस बात को सुनाना चाहते हैं जैसे ये घड़ी है तो विज्ञान का एक रूप तो ये है कि घड़ी दिखाई पड़ रही है और दूसरा रूप ये है कि आंख से द्वारा घड़ी में दीख रहा है कि अब आठ बजने में कुछ मिनट बाते हैं ये आंख से द्वारा देख रहा है, और देखो हृदय के भीतर ये मालूम पड़ रहा है कि मैं देख रहा हूं ये घड़ी है ये भी विज्ञान है और आंख से दिख रही है कि ये भी विज्ञान है और मैं देख रहा हूं ये भी विज्ञान है विज्ञान के हो गए तीन टुकड़े ये जो विज्ञान के तीन टुकड़े हुए ये देखो नारायण ये जो हैं ये मालूम तो पड़ते हैं परंतु सही नहीं है इसलिए श्रुति बताती है विज्ञानम ब्रह्म ये जो तुम्हारा विज्ञान है इसमें देखे जाने वा, वाली देखी जाने वाली घड़ी देखी जाने वाली घड़ी और देखने का औजार आंख और देखने वाला तुम्हारा मैं ये तीनों जो हैं ये एक अखंड विज्ञान की फुरना है अच्छा इतना ही नहीं शरीर में मैं करके बैठे तो देखने वाले बन गए और आंख के द्वारा देखा तो आंख औजार बन गई घड़ी को देखा तो घड़ी देखे जाने वाली बन गई ये सब विज्ञान की फुलना इसी प्रकार दुनिया में जितनी त्रिपुटी मालूम पड़ती है वो एक अखंड विज्ञान की त्रिपुटी है त्रिपुटी माने ये तेहरा तेहरा जो ज्ञान हो रहा है जैसे एक रस्सी को है नीरी बना के मजबूत कर देते हैं इसी प्रकार ये विज्ञान की तीन ऐथन है ये तीन ऐठन है विज्ञान की ये तीन पूर्णा है विज्ञान की असल में विज्ञान है एक आप देखो ध्यान दो कभी घड़े को देखा कभी कपड़े को देखा कभी मकान को देखा कभी औरत देखी कभी मर्द देखी तो जो चीज देखी गई वो बदलती गई और कभी आंख से देखा कभी कान से सुना कभी नाक से सुना कभी जीव से चखा औजार भी बदलते गए और कभी मैं औरत को देख रहा हूँ और जान रहा हूँ कभी मर्द को जान रहा हूँ कभी घरे को कभी कपड़े को ये मैं मैं जो है ये भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञाता बनता गया तो ज्ञाता पना विषय की उपाधि तो विषय का भेद साफ साफ विषय का भेद एक ही इंद्रिय से अनेक विषय दिखाई पड़ते हैं भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न भिन विषयों भिन का अनुभव होता है इंद्रियों की भिन्नता में भी मैं एक रहता है परंतु मैं के भिन्न भिन्न अभिमानों में भी विज्ञान एक रहता है इसलिए कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं है जो विज्ञान से इनकार कर विज्ञान अब देखो आपका आनंद कहा है ये भिन्न भिन्न अलग अलग शरीर में अलग अलग विज्ञान नहीं है अलग अलग शरीर तो घड़ी की तरह है और अलग अलग मनोवृत्ति से अलग अलग विज्ञान नहीं है मनोवृत्तियां तो आंख की तरह है अलग अलग अंतकरणों से विज्ञान अलग अलग नहीं है क्योंकि वे अंतकरण तो नाक की तरह है जिस इंद्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से उस वस्तु का ज्ञान होता है तो ये विज्ञान नारायण अब जरा आनंद की बात आपको सुना बड़ी अहम उर्दू वाले बोलते हैं ये एक अहम बात है अहम माने खास देखो उर्दू में भी जाने पर यह हम जो है, है? वो खास ही रहा माने बात की का जो बढ़ियापन है उस बढ़ियापन को जाहिर करने के लिए बोलते हैं ये अहम है अहम आदमी है ये अहम बात है तो नारायण आओ जरा आनंद की बात कराए हम सब आनंद चाहते हैं दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो सुख न चाहता हो कोई सुख न चाहता हो तो अपने मन में दोनों हाथ उठावे तो शरीर से उठाने की जरूरत नहीं जो दुख को मिटाना न चाहता हो और सुख को पाना न चाहता हो वो अपने मन में दोनों हाथ उठा के देख ले। हाँ। एक पक्ष में वोट देना होता है तो एक हाथ उठाया जाता है हमने तो देखा ये बात हा मैं ब्राह्मण ब्राह्मण महासम्मेलन की कार्यकारिणी कमेटी में जिसमें शंकराचार्य थे ये पुरी वाले ये नहीं हो ना वो स्वामी भारती कृष्ण के उसके अध्यक्ष थे महामहोपाध्याय पंडित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़ बैठे हुए थे वहां गिरधर शर्मा थे सब कार्यकारिणी कमेटी में थे तो सवाल हुआ कि वर्णाश्रम स्वराज संघ का ऑफिस कहाँ रखा जाए कलकत्ते में भी बनारस में तो मतभेद हो गया श्याम सुंदर चक्रवर्ती रहे उसके सेक्रेटरी के देवनायकाचार्य महाराज तो दोनों पक्ष में लक्ष्मण शास्त्री द्राविड दोनों पक्ष में हाथ उठावे हो तो लोग आते हैं बोले कि शास्त्री जी आप एक पक्ष में कह दीजिए ना आ, तो वो कुछ नहीं बोले चुपचाप चा भोले भाले जैसे बालक बैठे हो हाँ बोले कलकत्ते में रहेगा ठीक है बनारस में रहेगा ठीक है बड़े भोले थे, थे। परंतु शास्त्र के इतने बड़े विद्वान थे इतने बड़े विद्वान अब यदि कोई पूछे कि ये दुख जो है वो एक विज्ञान की फुरना है कि नहीं तो कहना पड़ेगा ना कि विज्ञान की ही फुरना है दुख और सुख किसकी फुरना है तो विज्ञान की फूरना है सुख तो किसी ने पूछा दुख विज्ञान है कहा कह चाहता सुख का सुख ही विज्ञान है लो हे भगवान तो आदमी देखो दुख नहीं चाहता है और सुख चाहता है। तो देखो सुख हुआ आपका इष्ट देवता पैसा इष्ट देवता नहीं है सुखदेव सुख इष्ट देवता सुख के लिए पैसे तो फेंकते हैं बेटा बेटी पत्नी पति माता पिता मकान जाति परिवार कोई इष्टदेव नहीं है आ, सुख इष्ट देवता जो सुख स्वरूप नहीं होगा वो हमारा इष्ट ही नहीं होगा उसको हम नहीं चाह सकते अब जरा देखो एक उसके साथ और जोड़ो वो आपका इष्ट देवता सुख आपको कहाँ मिले ये नहीं की बंद कमरे में मिले और खुली धरती पर न मिले सब जगह मिले अच्छा अब मिले और तब न मिले सब मिले और अब न मिले सब जगह मिले सब समय मिले सब रूप में मिले बिना मेहनत के मिले और मिल के मालूम पड़ता रहे आप देखो आपको कैसा सुख चाहिए क्या ये बात समझने में मुश्किल है आपको सुख चाहिए हर हमेशा चाहिए हर जगह चाहिए हर से चाहिए बिना मेहनत के चाहिए और मालूम पड़ता हुआ चाहिए आप बताओ जिसको आप चाह रहे हो वो अगर अभी नहीं होगा तो हर समय होगा आप सचमुच एक ऐसी चीज चाहते हैं जो इसी समय है अच्छा यही नहीं होगा कहीं दूसरी जगह होगा तो हर जगह आपको कैसे मिलेगा आपको कहते हैं यहां नहीं है इस समय नहीं है तो आप जो चाहते हैं वो नहीं है अच्छा हर से मिलना चाहिए अच्छा बिना मेहनत के मिलना चाहिए तो यदि आपका अपना स्वरूप ही नहीं होगा तो बिना परिश्रम के कैसे मिलेगा मालूम पड़ता हुआ होना चाहिए तो यदि वो ज्ञान स्वरूप ही नहीं होगा तो हर समय हर जगह हर रूप में बिना मेहनत के कैसे मालूम पड़ेगा तो असल में आप जो चाहते हैं वो हैं तो आप खुद लेकिन उसको ना समझने के कारण आप दूसरी जगह दूसरे समय में दूसरे रूप में समझ के उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं सारी मेहनत मजदूरी सिर्फ इस बात से हो रही है कि चाहते हैं कुछ और कोशिश करते हैं कुछ पाने के लिए जिसको चाहते हैं उसको पहचानते नहीं हैं? जिसको चाहते हैं वो तो चाहिए हर समय हर जगह हर रूप में बिना मेहनत के और मालूम पड़ता हुआ और आप उसी को इस समय इस जगह इस रूप में स्वतः सिद्ध आत्मा के रूप में है ना? और ज्ञान रूप से फिरता हुआ न जान करके और किसी और रूप में चाहते हैं तो हमारा ये जो वेदांत है इसको तो वेदांत हम लोग सिवाय उपनिषद के और किसी भी वस्तु को वेदांत के नाम से नहीं बोलते हैं वेदांत माने वेद का सिद्धांत वेद का अंतिम भाग उपनिषद माने आत्मा के अज्ञान को दूर कर दे और आत्मा को ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान करा करके माने आत्मय ब्रह्म है ये ज्ञान करा करके जो अविद्या को दूर कर दे उसको उपनिषद कहते हैं भगवान ये तो जैसे हाथ में कंगन हो ऐसा है ये सुख जैसे कंधे पर बालक हो और शहर में झिडोरा बजाया जाए ऐसा है ये सुख विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म क्या है अब देखो विज्ञानम तो जैसे विज्ञान में विज्ञान और विज्ञान का साधन और विज्ञाता ये तीनों विज्ञान के विवर्त हैं विवर्त शब्द जो है वो वेदांतियों के बीच में इसलिए बोला जाता है कि वो बोले थोड़ा और वे समझ जाए पूरा ये जो पारिभाषिक शब्द होते हैं टेक निकल जो शब्द होते हैं ना उनको बोले इसलिए जाता है कि थोड़ा सा बोला जाए और आदमी समझ जाए ज्यादा विवर्त शब्द का अर्थ होता है वर्त माने बर्ताव बर्तन वो घर में जो रखे रहते हैं सो बर्तन नहीं है ना? जो हमारे बर्ताव होता व्यवहार होता है व्यवहार के लिए है वर्त शब्द बर्तन बर्ताव और बी शब्द का अर्थ है विरुद्ध जो वस्तु जैसी हो उसके विरुद्ध उसके विपरीत और बर्ताव करे तो उसको विवर्त कहते हैं जैसे रस्सी सांप के रूप में बरत है उसका नाम भी बेबर्त है सीप रस्सी के रूप में रस्सी सीप चांदी के रूप में बरते है रस्सी सांप के रूप में बरते है इसका नाम भी बेबर्त है इसी प्रकार ये जो आपका आत्मा है ये जो जानी जाने वाली चीज जानने वाली इंद्रिय और जानने वाला मैं इन तीन रूपों में जो आपका विज्ञान स्वरूप आत्मा बर्ताव कर रहा है वो उसके स्वरूप के विपरीत बर्ताव है विपरीत बर्ताव है माने एक हो करके अनेक भासता है त्रिक दृश्य भासता है चेतन होकर के जड़ भासता है देशकाल वस्तु से रहित होकर देश काल वस्तु वाला भासता है ये अपने स्वरूप के विपरीत बरत रहा है तो असल में ये जो विज्ञान है ये ब्रह्म है अब देखो विज्ञान ही आनंद है आप स्वयं विज्ञान हैं, और आप नारायण अब आनंद को ढूंढने चले तो तो माटी ढूंढे क्या उत उत। है ढूंढे तीनों ऊट पे ऊत कपड़ा ढूंढे सूत है तो कपड़ा जैसे सूत को ढूंढने के लिए जाए तो ये कपड़े की मूर्खता मानी जाएगी और घड़ा यदि माटी ढूंढने जाए तो वो घड़े की मूर्खता मानी जाएगी और जेवर सोने को ढूंढने जाए तो वो जेवर की मूर्खता मानी जाएगी इसी प्रकार ये जो हमारा मैं है मैं विज्ञान स्वरूप मैं ये जब कहीं आनंद ढूंढने के लिए यात्रा करता है या इंतजार करता है या किसी के साथ अपने को बांधता है हाँ। तो इसी का नाम होता है मूर्खता हाँ। इसी का नाम मूर्खता है इसी को वेदांती लोग भ्रांति इसी को वेदांती लोग अज्ञान बोलते हैं ये बहुत मोटी मोटी चीज है दूसरी जगह पर आनंद है चलो उसको पाने के लिए दूसरे समय में आनंद मिलेगा उसकी इंतजार करें और दूसरे में हमारा आनंद है और उसके साथ बांध दे तब आनंद मिलेगा चाहे देह के साथ चाहे देह के जात बिरादरी के साथ कहीं भी अपने आप को बांध देना यही दुख का हेतु है तो। बिल्कुल उन्मुक्त एकदम स्वच्छंद स्वच्छ तो, तो ना रहे। अब देखो विज्ञान और आनंद की बात आनंद की बात आपको सुनाते हैं विज्ञानम आनंदाम ये सामानाधिकरण है वो सामानाधिकरण का मतलब है जिस विभक्ति का विज्ञानम है उसी विभक्ति का आनंदम है माने दोनों का मतलब बिल्कुल एक है जो जानना है विज्ञान माने जाना जाने वाला नहीं और विज्ञान माने जानने का औजार नहीं और विज्ञान माने जानने वाला नहीं विज्ञान माने जानना मात्र मालूम पढ़ना मात्र भान मात्र ज्ञान मात्र दृंग मात्र छिन्न मात्र विज्ञान माने दृंग मात्र छिन्न मात्र भान मात्र इसको बोलते हैं विज्ञानम विज्ञा फिर विज्ञानम ये भाव प्रत्यय है करण प्रत्यय नहीं है अब आनंद आनंद देखो आपने जैसे विज्ञान को तीन हिस्सों में बांट करके विज्ञान को टुकड़े टुकड़े कर दिया इसी तरह आनंद को भी तीन हिस्से में बांट दिया वो क्या हुआ जैसे अंगूर में आनंद है ये आनंद का भोग रूप हुआ और जीव के द्वारा वो प्राप्त होता है और जीव वाला मैं उस आनंद का भोगता हूं तो जिस समय आपने अंगूर में अपने आनंद को बांधा उस समय उस समय आ, मिर्च उस समय करेला दुख हो गया कि नहीं हो गया उसी समय मिर्च और करेला दुख हो गया जिस समय आपने अपने आनंद को अंगूर की गोली में अंगूर की गोली में भर दिया हमारा अंगूर की गोली से कोई मतलब नहीं है जैसे विज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञान का भेद बना वैसे आनंद में भोक्ता भोग और भोग भोगकरण भोग की इंद्रिया आ, ये वेद बना असल में आन जो विज्ञान है वही आनंद है जो आनंद है वही विज्ञान है इसलिए हमको अमुक विषय भोग करने के लिए मिले आ, आप क्या है खनखन का अमुक इंद्रिय के द्वारा हम भोग करें का आप क्या है का खनखन कुछ नहीं कि जब अमुक वस्तु हमको तो भोगने के लिए मिलेगी तब हम भोग पने का मजा लेंगे है न तो आप हो गए सनसन ये विज्ञान कहाँ गया तब विज्ञान आंख से उझल हो गया ये आनंद असल में विज्ञान ही आनंद है नाटक में नाटक में महाराज एक ब्याह का दृश्य आया और खुश हो गए और मृत्यु का दृश्य आया और रोने लगे हमने देखा है ना कि अब इससे तुमको छुटकारा मिलेगा बोले आये आये नरक में जाएंगे तो आपने अपने इष्ट को पहचाना कि नहीं मूल बात यह होती है आपका इष्ट है आनंद आपका इष्ट है परमानंद तो वो परमानंद आपका कहा है अच्छा <coughs> वो परमानंद वो परमानंद आपका कहा है अब ये श्रोति बताते हैं विज्ञान मानंदम ब्रह्म का अर्थंग वो कहते हैं अर्थ रूप वस्तु में आनंद नहीं है बिल्कुल ये मंत्र में बोला हुआ है कैसे विज्ञानम आनंदम् विज्ञान आनंद है अर्थ नहीं यदि ये सारी धरती तुम्हें मिल जाए राज्य करने के लिए और संसार के सारे पदार्थ मिल जाए खाने पीने के लिए और सारे स्त्री पुरुष मिल जाएं भोग के लिए तब भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी आनंद वस्तु रूप नहीं है आनंद विज्ञान रूप है हे श्रोत ये कहती है आनंद विषय रूप नहीं है आनंद विज्ञान रूप है आपका आनंद कहाँ है तिजोरी में है कि आपका आनंद बैंक में है कि आपका आनंद धरती पर फैला हुआ है कि पेड़ पर लगा हुआ है कि बाजार की दुकान पर फाड़ा जा रहा है कि आपका आनंद हलवाई की दुकान पर कड़ाही में तला जा रहा है आपका आनंद कहाँ है अपने आनंद की आप दुर्दशा मत कीजिए आपका आनंद विज्ञान के रूप में आपका स्वरूप ही है इस वाक्य का अर्थ समझिए विज्ञान आनंदम ब्रह्म वस्तु के रूप में नहीं है क्रिया के रूप में नहीं है कि ये करेंगे तब आनंद होगा आप अपने आनंद को विज्ञान स्वरूप रखे ये आदमी मिलेगा तब आनंद है ये चीज मिलेगी तब आनंद है ये उम्र आवेगी सब आनंद है आहा। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को है ना, ना नाराज होके एक चपक को एक माँ ने लगा दिया तो बच्चे ने कहा कि अच्छा माँ अभी तो मैं बच्चा हूं लगा लो चपथ जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसका बदला लूंगा तुमसे। मैं तुमसे बदला लूंगा इसका जरा बड़ा तो हो जाने दो हमको तो बच्चे का ये ख्याल था कि अभी तो मैं कमजोर हूँ है न इसलिए ये दुख हमको मिल रहा है जब मैं जवान हूँ तब मैं चाहे जो कर सकूंगा अब महाराज जवान हुआ तो महाराज श्रीमती जी आई घर में ब्याह हुआ श्रीमती जी आई और रोज उठे और रोज बेचारे को घंटों मनाना पड़े है ना हाथ जोड़े है ना सौगंध तो खाए कि अब ऐसा नहीं करूँगा पाँव छुए रोज मनावे घंटों और अपने अपने अपने मन में सोचे कि अच्छा चार छः दिन की जवानी है चार छह बरस की है अभी तो हम पाँव छू लेते हैं जरा आने दो बुढ़ापा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा ऐसा <laughs> मन में सोचे हो है न मन में सोचे ऐसा की तुम तो बात नहीं करूंगा तुम बहुत सताती हो महाराज बुढ़ापा आया तब सोचने लगा कि मैं बचपन में बहुत आनंदी था मैं जवानी में बहुत सुखी था अब तो बुढ़ापा आया मजबूर हो गया अब तो कुछ कर ही नहीं सकता तो ऐसे ये जो मनुष्य अपने बचपन में जवानी में बुढ़ापे में अपने आनंद को रख देता है तो वो कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता ना नोट के बंडल में रखने से आनंद मिलेगा न औरत मर्द में रखने से आनंद मिलेगा न बचपन जवानी में रखने से आनंद मिलेगा बोले देखो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत तकलीफ है जाके जब पलंग पर सो जाऊंगा तब बड़ा आनंद आवेगा तो महाराज मन में आनंद नहीं होगा तो पलंग पर सोने पर आनंद आएगा होने से आनंद नहीं आता है तो आप ये देखो कि आनंद कहां है कि आनंद विज्ञान है आप सिनेमा में जाकर अगर सो जाएं और अच्छा सिनेमा का दृश्य निकल जाए तो आप पछताएंगे कि हाय हाय नींद क्यों आ गई बांसुरी आ, आ रही हो रेडियो में और उसको चालू करके सो जाएं तो पीछे कहेंगे कि हा अरे बासरी निकल गई पता नहीं फिर कब ऐसी आवेगी? है ना फिर पता नहीं कब ऐसी आवेगी? तो देखो तकलीफ होगी तो असल में आपको मालूम पढ़ना चाहिए ना सब आनंद होगा और मालूम पढ़ने के लिए का इतना नमक दाल में रहे सब आनंद आवेगा और इतनी शक्कर हलवे में डाली जाए तब आनंद आवेगा और चावल में दूध में इतना चावल पड़े तब आनंद आवेगा ये बात बिल्कुल बेकार है आनंद एक ज्ञान है विज्ञान ही आनंद है और आनंद ही विज्ञान है इसमें न विषय है न क्रिया है न अवस्था है न परिवर्तन है और आप देखो आप क्या हो क्या आप विज्ञान हो आप स्वयं विज्ञान हो आपके बिना कोई विज्ञान आप बता के बताओ तो आपको उस आनंद के लिए धर्म नहीं चाहिए आनंद के लिए अर्थ नहीं चाहिए आनंद के लिए भोग नहीं चाहिए आपको आनंद के लिए स्वर्ग बैकुंठ गोलोक नहीं चाहिए आपको आनंद के लिए अंतर्मुखता और समाधि नहीं चाहिए आनंद तो विज्ञान स्वरूप है देखते रहो हंसते रहो खेलते रहो सिनेमा के समान सारे के सारे दृश्य अब तो मैंने बहुत दिनों से बहुत वर्षों से सिनेमा नहीं देखा है पर हमको याद है हम एक बार बम्बई आए थे सन्यासी होने के पहले यहाँ मैं सन 35 से आता हूँ बोला वो तो, कोई 35-36 वर्ष तो हो ही गया सिंघानिया बाड़ी में कह था तो उस सन 35 और 40 के बीच में कभी भी मैंने संत तुकाराम देखा था ज्ञानेश्वर देखा था मीराबाई देखी थी बोला तो एक कोई राम राज्य नाम की फिल्म आई राम रामराज और फिर दूसरी आई हो वो बात अलग है क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं तो उस समय सीता जी का वनवास दोबारा वनवास कर दिया था रामचंद्र ने अयोध्या जी से उनको निकाल दिया था और निकालने के बाद मैंने देखा हीन उसका दृश्य देखा पर्दे पर कि राम चंद्र सीता जी के लिए व्याकुल हो रहे हैं और ऐसी लंबी सांस चल रही है कभी पेट जाके पीठ से लगता है और कभी निकलता है और कभी मुंह जो है बैठने की आदत नहीं है ना घंटों तक बैठा रहा आख खराब हुई रोया बैठ के और निकला तो बोला कि बहुत मजा आया अब ये मजा क्या है, है? आप बताओ ये मजा क्या है ये मन की है ना मन की विज्ञानवस्था को छोड़कर के इस मजा का और कोई अर्थ है बोले महाराज एक जगह कहीं नाटक देखा तो हमारे गांव के पास बचपन में कोई नाटक देखा तो उसमें राणा प्रताप किसी को मारते राणा प्रताप नाटक का नाम था और गांव के बच्चों ने किया था तो इसमें किसी को उन्होंने मारा और मरने के समय जो वो छत पकाया और जो जो चेष्टाएं की नाटक में हो मरा नहीं बात कहू मैं है न ना? सच नाटक में थोड़े मरा वो महाराज उसका मरना देख करके लोगों ने कहा कि वाह वाह वाह बस अभिनय का मजा आ गया मरने का बड़ा बढ़िया अभिनय किया सोचो मरने का नाटक होता है मरने का नाटक होता है बिछुड़ने का नाटक होता है गरीब होने का नाटक होता है और वो नाटक देख करके क्या हमारे आता है मजा अब आप अपने इष्टदेव से पूछो कि हे इष्टदेव, देव हे आनंद स्वरूप ये मरना आपका स्वरूप है कि बिछुड़ना आपका स्वरूप है कि ब्याह होना आपका स्वरूप है कि बच्चा होना आपका स्वरूप है, है ये स्त्री पुरुष का आना जाना आपका स्वरूप है ये है क्या असल में आपको ये जो दुनिया का दृश्य दिखाई पड़ रहा है आप स्वयं नाटक और स्वयं नाटक देखने वाले ये बिल्कुल नाटक है ये शरीर भी नाटक है ये अंतकरण भी नाटक है इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ नाटक है हो इसमें एक ही जीव बन के नाटक कर रहा है और वही ईश्वर बन के नाटक कर रहा है एक नाटक कोई में देख रहा था तो उसमें जो नायक था ना नाटक का नायक बड़ा सज्जन पुरुष था माने नाटक में नायक को सौजन्य का पार्क करना था और उसका जो खलनायक था वो बड़ा दुष्ट था लेकिन ऐसा प्रसंग पड़ा कि उसी व्यक्ति को एक बार नायक का पार्क करना पड़ा तो एक बार खल नायक का पार्क करना पड़ा वही वही नायक और वही खल नायक दो बार दृश्य में एक बार वो नायक बन के आया और एक बार खल नायक बन के आया लेकिन ये आत्मदेव ऐसे हैं महाराज कि तो दो बार के दृश्य में दो बन के नहीं आते एक ही बार के दृश्य में दोनों बन के देखते हैं ये ये आश्चर्य है है ना? ये आश्चर्य है कि एक ही बार हम ऐसी स्त्रियां कई बार देख चुके हैं जो हमारे पास आते हैं तो एक ओर तो दोनों आंख से टपा तप टपा टप तप आंसू बह रहे हैं और दूसरी ओर होठों से दांत से मुस्करा भी रहे हैं आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि नहीं देखा है है? हा, हा। उनको कह दो गए क्या रोते हमारे सामने तो जट मुस्करा जाते हैं और आंसू गिरती रहती है नहीं नहीं महाराज नहीं नहीं गांट दिया गया मेरे सामने क्या रोती है तो आंख से आंसू गिरते रहते हैं और बात दिखा देती हैं मुस्कुरा देती हैं नहीं नहीं महाराज अब आप देखो ये जो महामाया है नी साथ हंस रही है और एक ही साथ रो रहे हैं आप उनका अभिनय ये प्रतीति माया है इसका नाम प्रतीति महामाया है ये भाषमान का है तो असल में आनंद जो है आनंद क्या है आनंद दृश्य नहीं है आनंद विज्ञान है आनंद पर्दे पर नहीं है आनंद स्वयं आप है ये एक कार हो कि आनंद पर्दे पर नहीं है आप जो ये सोचते हैं आ, कि आनंद पर्दे पर है वो आनंद पर्दे पर नहीं है वो कालिका देवी रोड पर नहीं है वो सिनेमा में नहीं है वो ताज में नहीं है आ, वो आपके बेडरूम में और आपके ड्राइंग रूम में नहीं है वो तो जहाँ आप हैं वहीं है, वही है। और आप क्या हैं? देखो ये आनंद का स्वरूप बताया जरा आप नारायण इस मंत्र से बहुत परिचित हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंद केवल विज्ञान है विज्ञान माने आपका स्वरूप है विज्ञान माने अन्य स्वरूप नहीं होता विज्ञेय नहीं माने विषय रूप नहीं है और कारण रूप नहीं है विज्ञाते अन्य विज्ञानम आमिष्कार नहीं है माने वो न विषय है न करण है और न विज्ञाता है जानने वाला अहम भी नहीं है कत्तब इन तीनों का जो प्रकाशक है विज्ञान वो विज्ञान आपका स्वरूप है और उसी का नाम है आनंद आप अपने इष्टदेव स्वयं हैं और ज्ञान स्वरूप है इसका किए हुआ परंतु ज्ञान स्वरूप समझने समझाने पर भी देखो क्या लीला है आ, हम अपने सपने आप लिए करते हैं हम अपनी दुनिया साथ लिए करते हैं आप आनंद स्वरूप माने आपका इष्ट दूसरा कुछ नहीं है आपका इष्ट न वस्तु है न क्रिया है न अवस्था है न आपसे कोई अन्य है आप स्वयं अपने इष्ट हैं पर अपने आप को चाहते क्यों हैं कह रहे हैं कि आप संवेद भी आनंद नहीं है जिसमें वेदिता और वेद का भेद होता है एक आनंद जाना गया तो एक जानने वाला और एक जाना जाने वाला ऐसे आनंद आप नहीं है तो तब तो कैसे हैं आनंद आप बोले ब्रह्म इष्ट देव को अन्य से अन्य नहीं है इष्ट देव ये बताने के लिए आपको आनंद कहा गया और ये विषय के रूप में करण के रूप में कर्ता के रूप में नहीं है ये भोग्य के रूप में भोग के, के रूप में भोगता के रूप में नहीं है ये बताने के लिए इसको विज्ञान कहा गया ग्रह मात्र है परंतु दिन मात्र में ही भी कहीं परिच्छिता का भ्रम न रह जाए उस भ्रम को मिटाने के लिए इसी को ब्रह्म कहा गया बोला आनंद आनंद को आप पहचानते हैं आपकी फिर से हम पहचान कराते हैं आनंद से क्योंकि आजकल है ना ऐसी व्यवस्था है कि जिस काम से जीविका चले इज्जत बढ़े प्रसिद्धि हो उस काम में सब लोग हाथ डाल देते हैं तो ऐसे लोग भी हाथ डाल देते हैं जो लोग उस काम को बिल्कुल नहीं जानते हैं क्योंकि उसमें भेद पूजा मिले उसमें प्रतिष्ठा मिले है ना, उसमें प्रसिद्धि मिले उसमें अनुजाई बढ़े तो ऐसे काम में कई अनजान लोग है ना, जो बिल्कुल इस विषय को नहीं जानते हैं वे दखल देते हैं आ, अभी हम ये प्रसंग आगे आपको सुनाएंगे। क्या दुख न होना ही सुख है क्या सुख न होना ही दुख है अगर ऐसा होता तो आप दुख और दुखा भाव दो चीज को पहचानते या आप सुख और सुखा भाव दो चीज को पहचानते आपके दुनिया में दुनिया में पहचानते हैं दो चीज की इसका नाम दुख है और इसका नाम सुख है और दोनों के अभाव को भी पहचानते हैं जब दोनों के अभाव को भी पहचानते हैं तो दुखा अगर दुखा भाव सुख है तो सुखी का नाम सुख हो जाएगा है? और सुखा भाव दुख है तो आपका जितना काम धंधा है वो सब का सब दुख हो जाएगा पर ऐसा तो नहीं है न सोना ही सुख है और न काम धंधा करना दुख है असल में आप के होते हुए और दुख ही दुख छा जाए सुख न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। जहां आप पांव रखते हैं वहां सुख है जिसको आप हाथ से छूते हैं वहां सुख है जहां आँख से देखते हैं वहां सुख है क्योंकि आप स्वयं सुख हैं। आँख की सवारी पर चढ़ के जहाँ पहुंच गए या जिसका फोटो ले लिया वो आपसे एक हो गया जिसको छू दिया वो सुख स्वरूप हो गया जहाँ जिस धरती पर पाँव रख दिया वो सुख हो गया वर्णन आता है हो जद पश्यति पश्यती चक्षुर्याम जज जत स्पृषति पाणी व्याम यद, यद पश्यती चक्षुषा ये तत्व ज्ञानी पुरुष अपने हाथ से जिसको छू देता है अपनी आँख से जिसको देख लेता है वो सुखद स्वरूप हो जाता है श्री उड़िया बाबाजी महाराज कभी कभी कह देते थे हमारे रजिस्टर में जिसका नाम लिख गया वो मुक्त है ऐसे बोलते थे रजिस्टर तो कोई था ही नहीं उनके पास <Cola> है एक रूपये का नोट नहीं था एक चिट्ठी नहीं थी रजिस्टर तो उनके पास कोई तो था ही था <c packagedwią Ludiken> नहीं है ना जिसको देखा अपने स्वरूप रूप से ही तो देखा ना अपने स्वरूप रूप से ही तो देखा ना जिसको देखा उसको तो नारायण असल में अपनी पत्नी को सुख किसने बनाया है तुमने, बनाया है तुमने। अपने पति को, को सुख किसने, किसने, किसने बनाया है तुमने अपने बेटे को सुख किसने बनाया है का तुमने अपने माँ बाप आप... को सुख किसने बनाया है कि तुमने अपने धन को सुख किसने बनाया है तुमने अपने मकान को सुख किसने बनाया है तुमने मकान में सुख नहीं है घरनी में सुख है वो मकान की मालकिन में सुख है बिन घरनी घर भूत का डेरा है जिसमें घरनी ना हो गृहणी ना हो जिसमें वो मकान तो भूत का डेरा हो जाता है तो बोले फिर मैं कौन ये प्रश्न आया ना हाँ। कम मैं कौन कम मैं आनंद किसी बात बढ़िया इष्ट को मिला लिया अपने में कम मैं कौन कमय विज्ञान बाहर को छोड़ दिया मैं इष्ट ऐसा करने से बाहर की सब वस्तुएं छूट गई मैं ही आनंद हूं और मैं विज्ञान स्वरूप हूं मैं विज्ञान स्वरूप हूं ये करने से सारी जड़ता छूट गई लेकिन फिर भी एक कोने में घिर गए तो ये जो कोने में घिराव हो गया दुख ने घिराव किया है ना नड़का ने घेराव किया बाहर निकलो बच्चो तो तब देखते हैं ना? जड़ता ने कहा विज्ञान से कि तुम हो सही परंतु आखिर आओगे ना हमारे पास घट विज्ञान और पट विज्ञान और मठ विज्ञान है ना और यानु ये अणु विज्ञान ये विमान विज्ञान हाँ विज्ञान जी आओगे हमारे पास कि नहीं आओगे आओगे तो हम बांध लेंगे तुमको उधर दुख ने कहा कि बड़े आनंद बने फिरते हो आओ जरा बाहर सब दिखाते हैं ना? वो धमकाने के लिए महाराज गुंडा लोग जो हैं है ना गुंडा लोग घेराव करके बैठे हैं तब श्रुति ने कहा कि नहीं तुम्हारा घेराव न दुख कर सकता है और न तुम्हारा घेराव जड़ता कर सकती है क्यों तुम जो स्वयं अपने इष्ट और स्वयं विज्ञान स्वरूप हो वो ब्रह्म हो है ना अब देखो गिरावट कटा आंख बंद करने पर आनंद है दिल में बैठने पर आनंद है अरे लोगों ने कहा मन की एकाग्रता में आनंद है भले मानुस है ना? अगर मन की एकाग्रता में आनंद होए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही एक को तो छोड़ के दूसरे से मिलते ही दुख ही तो होना चाहिए ना अगर मन की एकाग्रता में ही आनंद है तो हमारा एक चेला सामने आया उसको देखा और दूसरा चेला सामने आया उसको देखा तो एकाग्रता तो गई ना और एकाग्रता गई तो आनंद भी चला गया एकाग्रता में कैसे आनंद है अच्छा गाने में एकाग्रता है हजार सौ तो शब्द आते हैं नाचने में एकाग्रता आनंद आता है कि नहीं आता है नाचने में एकाग्रता है नाचने में एकाग्रता नहीं है गाने में एकाग्रता नहीं है परंतु आनंद तो है क्योंकि आनंद तुम हो ना आ. किसी के मरने में आनंद है किसी के पैदा होने में आनंद है किसी के ब्याह में आनंद है किसी की व्याहता मरने में आनंद है असल में आनंद ये सब कुछ नहीं है आनंद कम और कैसे आनंद हो जड़ आनंद नहीं हो पराधीन आनंद नहीं हो ब्रह्म आनंद हो आनंदो ब्रह्मो इति व्यजाना जटोवाई मानी भूता जायंत दिन जाता जीवंती ये तृप्यंते प्रिय तर्पण धातु से प्रयति प्रयत प्रयती आ, ये क्रियापद बनता है तृप्त हो रहे हैं कहाँ पर तो कैसी तृप्ति है? है ये ब्रह्म तृप्ति है ब्रह्मानंद है आ, आ, आ. <खँँग> एक बार हम लोग ब्रह्म शब्द का बताता हूँ तो मध्य प्रदेश में वो आदिवासियों का क्षेत्र है उधर गए थे घूमने तो जाने के समय तो हाथी पर गए थे कुछ दूर कुछ दूर बैलगाड़ी पर गए थे ऐसा पर लौटते समय वो जो हाथी पहुंचाने गया था ना वो तो चला गया अपने घर अब लौटते समय कहां से तो पैदल लौटे तो रात का पता नहीं लगा घड़ी वड़ी तो थी नहीं रात का पता नहीं लगा और तीन ही बजे ढाई बजे उठ के चल पड़े हवाई रास्ते में बरसा तो एक गांव में एक घर था उसमें घुस गए घुस गए तो पहले लोग बड़ी खरबड़ाए, कौन आया कौन आया कौन आया क्यों आया है ना हाँ, बाद में हमारे हाथ में था दंडे तो बोले अरे ये तो ब्रह्मदंडी हैं, तो हमारा नाम ब्रह्मदंडी हो गया हो है ना? तो आप अपना नाम है न ना? आप अपना नाम आनंद रखिय हो विज्ञान आनंद अपना नाम ब्रह्मानंद नाम ही मत रखिये सचमुच अपने आनंद को ब्रह्म रूप से देखिए ब्रह्म रूप से देखिए जहा जब जहां जब जैसा हो ना आनंद लीजिए देखो हमने ऐसा भी देखा है एक दिन मैं किसी के यहाँ भोजन करने बैठा था तो जो रोटी आई ना थाली में वो जरा कच्ची थी तो जिसके घर में खा रहा था उन्होंने उठा के वो थाली और ऐसी पटकी महाराज चांदी की थाली की तीन मंजिल नीचे जाके बिल्कुल हो गई अन्न ब्रह्म का तिरस्कार हो गया एक बार क्या हुआ हम लोग जा रहे थे तो बद्रीनाथ जोशी मठ पर एक सेठ ठ ठहरे हुए थे। सेठ कैसे थे महाराज की एक सौ चालीस तो उनके साथ ये सब धोने वाले जो दंडी कंडी झम्पान होते है ना और सैकड़ों आदमी उनके साथ सारे जोशी मठ पर छा गए थे हम पहुंचे शाम को तो कहीं जगह नहीं मिले रहने को जगह नहीं मिले पीने को दूध नहीं मिले पांच सात साधु तो हम उन्हीं इसे इसे इसे तो के पास पहुंच गए ठीक गए साधुओं की अक्कल बड़ी होती है नहाराज आओ महाराज आओ महाराज क्या तो बोले आओ महाराज तो है ठहरने के तो कहीं जोशी मठ में जगह ही नहीं है तो नौकर जिसमें ठहरे हुए थे ना हो वो जगह जट खाली करा दी मुनि मुनि कई जगह अच्छी थी जट खाली करा दी अब हम लोग ठहर गए अच्छा बोले महाराज भोजन का भोजन तो कहीं जोशी मठ में दूध ही नहीं मिलता है भोजन कहाँ से मिलेगा आ... तो बस तुरंत रसोईया जो है वो पूरी बनाने लगा अब परसने के लिए उनके लड़के आई आ... अब रसोईया ने जो मोटी पूरी बनाई थी खाने हम लोगों के लिए बाबा जी लोगों के लिए कई अच्छा भोजन बनाया जाता है ना हाँ, हाँ अब जब वो परसने के लिए आई महाराज तो ले के पूरी और मारा रसोई तो है मैं परसू अपने हाथ से मैं परखने के लिए जाऊं और ऐसी की पूरी परसू अब लोग तो एक तो ये देखा एक देखो अब इसके विपरीत होना था हूं हम लोग फिर रतनगढ़ में नारायण रतनगढ़ में थे रसोईया बीमार पड़ गया एक नया रसोईया गाँव में से पकड़ के आया महाराज वो दाढ़ी और वो है ना उसने कहा हम तो बीकानेर नरेश की रसोई बनाया करते थे बहुत बढ़िया रसोई बनाते हैं और आपको क्या सुनाऊं यही कि हमारे सेठ जो हैं बड़े सेठ अब तो बुढे हो गए घर से नहीं निकलते हैं चिरंजी गुलन का उनका नाम है बहुत प्रसिद्ध है हाँ, यही बच्चों भाई वाली लाइन भेज देते बड़े <laughs> सेठ है अच्छा तो ये है हनुमान प्रसाद जी के पहले के बहनोई फिर बाद में घनश्याम जालान के जमाई ये आए हुए थे वहाँ हम लोगों ने इनसे कहा कि तुम भी हमारे साथ ही आज भोजन करना बीकानेर महाराज का रसोईया आया है वो अच्छा। महाराज रसोईया तो अच्छा होगा लेकिन रात तो को सुखता नहीं था तो दाल जल गई दा, आ, चावल जो था वो कच्चा रह गया रोटी जल गई और सिर्फ मिर्च की का आचार वो मिर्च का साग बना दिया बीकानेर महाराज का रसोई अब <laughs> जब हम लोग खाने बैठे वो भी बैठे खाने को हम लोगों के तो, तो ये हुआ कि भाई वाह वाह वाह बीका महाराज का रसोईया क्या रसोई बनाई है ऐसी तो कभी खाने को मिली नहीं <laughs> महाराज एक दूसरे जो तारीफ करने लगे वो कहे हाँ महाराज आपकी कृपा है हमको कई पुरस्कार मिल चुके हैं और महाराज आपको बहुत रहते थे और हंसते खेलते महाराज वो भोजन वो थाली पटकने वाली बात पूरी मारने वाली बात एक बताई जानबूझ के उनका नाम नहीं बताया ये ऐसे काम में उनका नाम बताना ठीक नहीं है लेकिन ये जो मजे की बात थी ना इसमें देखो शेष का नाम बता दिया है अब वो मारने वाली बात बताते तो वो वो पिछानी भी यही है बम्बई में आ, हा, हा, हा। वो एक समय लड़की थी ब्याह नहीं हुआ था अब वो पेसानी है बम्बई में है तो उसका नाम नहीं बताते हैं जान बोझ पे हाँ हाँ लेकिन नारायण ये देखो ये आनंद क्या है एक जगह कच्ची रोटी आने में आनंद है और एक जगह कच्ची रोटी आने में दुख है एक जगह आनंद है एक जगह दुख है एक जगह गुस्सा है एक जगह हसी है तो यदि वो कच्ची रोटी कच्ची रोटी में जब दुख या सुख कुछ होता ना तो दोनों जगह एक ही होता दोनों जगह एक होता वो तो असल में अपना स्वरूप भूत जो विज्ञान है वही आनंद है वही आनंद है न कच्ची रोटी में दुख है न कच्ची रोटी में सुख है वो तो कहीं कहीं कुछ है ही नहीं आपने सुना नहीं होगा चाहे सुना हो तो स्वामी विवानंद जी महाराज थे ना और समाज के प्रवर्तक तो उन्होंने कुछ दिनों तक ये नियम लिया था कि हम संस्कृत में ही बोलेंगे हिंदी में नहीं बोलेंगे बड़े भारी विद्वान थे भाई है न तो वो गए रामघाट हमारे बढ़िया बाबा जी महाराज का जहाँ आश्रम है तो उस समय आश्रम नहीं था पुरानी बात है वहाँ गए तो ये हुआ कि स्वामी जी का व्याख्यान होगा सब पंडित सब वहाँ के लोग इकट्ठे हुए पर स्वामी जी को संस्कृत में बोलते तो लोग कैसे समझें तो एक संस्कृत का पंडित बुलाया गया जो उनके संस्कृत का अनुवाद हिन्दी में करके लोगों को बतावे अब स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन शुरू किया संस्कृत के व्याख्यान में और वो करें खंडन और पंडित जो उसका अर्थ करे उसमें मूर्ति पूजित करे समर्पण वो तो संस्कृत का पंडित था बड़ा मजा आया है ना लोगों को जो समझते थे वो हंसे अब तो स्वामी जी कोई गुणाएं तो हिंदी तो जानते हैं थे स्वामी जी को गुणाए फिर बाद में वो संस्कृत में पंडित को गाली देने लगे जब गाली देने लगे तो लोग पूछें कि स्वामी जी आखिर नाराज क्यों हो रहे हैं तो बोले जी स्वामी जी नाराज नहीं हो रहे मेरी तारीफ कर रहे हैं कि तुम हमारा बहुत बढ़िया अर्थ बताते हो अब स्वामी जी जब और नाराज हुए और नाराज हुए तो उसने कहा कि तुम लोगों को मालूम नहीं है पूर्वाश्रम में हमारा स्वामी जी का कुछ संबंध रहा है, है न तो जैसे ताले भनोई का संबंध होता है ना वैसा संबंध है इसलिए स्वामी जी हमको गाली दे रहे हैं ये तो हंसी मजाक की बात है ये कोई तकलीफ की नहीं है महाराज हंसा के हंसा के आखिर स्वामी जी नाराज होकर वहाँ से तो उठ के चले गए <laughs> तो नारायण जैसे ससुराल की गाली प्यारी लगती है न आप देखो ये आपका जो विज्ञान है ये कैसा है ये ब्रह्म है ब्रह्म माने आ, ब्रह्म माने क्या होता है ब्रह्म माने बृहत बृहत माने बड़ा बड़ा माने कितना बड़ा का इतना बड़ा कि जिससे बड़ा कोई न हो काल की उम्र जिससे छोटी पड़ती हो देश का फैलाव जिससे छोटा पड़ता हो वस्तुओं का विस्तार जिससे छोटा पड़ता हो है ना? सारी वस्तुएं मिलके भी जिसकी बराबरी न कर सकती हो देश का विस्तार जिसमें छोटा पड़ता हो काल की उम्र जिसमें छोटी पड़ती हो ऐसा ब्रह्म ऐसा ब्रह्म कौन है अब देखो आप आनंद क्या है आप चाहते हैं आनंद कहा आनंद चाहते हैं? क्योंकि बाहर किसी दूसरे में नहीं है आपका विज्ञान ही है और ये आनंद विज्ञान आपका क्या है कि तो ये आनंद विज्ञान आपका साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म माने सब देश में जहां आप हैं वही है जब आप हैं है ना आ, उसी समय है जिस रूप में आप हैं वही है जिससे मिल रहे हैं जुल रहे हैं है ना जो दृश्य देख रहे हैं जो नाटक खेल रहे हैं का तो उसी में ये परमानंद ये परमानंद भरा हुआ है ये परमानंद की विद्या है वो इसका नाम ब्रह्मानंद विद्या है इसका नाम विज्ञान आद से परमानंद इसका नाम परमानंद विद्या इसको जदि आप जान लो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जान के कहीं समाधि में चले जाएंगे कि जान के हिमालय में चले जाएंगे आप पहले ये पहचान लीजिए कि आप ही अनंत आनंद ब्रह्म आनंद अद्वितीय आनंद विज्ञान स्वरूप आनंद आप ही हैं उसके बाद आप बाजार में जाइए तो आनंद लेके जायेंगे उसके बाद आप सोने जाइए तो आनंद लेके जाएंगे है ना उसके बाद आप सपना देखिए तो आनंद लेके जाएंगे उसके बाद महाराज इसकी कोई फिक्र नहीं है कि आप नारायण किस राजनीतिक पार्टी में हैं किसी भी पार्टी में रहेंगे आप आनंद लिए रहेंगे आप किस जाति में हैं इसकी कोई फिक्र नहीं आप किस समाज में हैं इसकी कोई फिक्र नहीं आपकी राष्ट्रीयता क्या है तो इसकी कोई फिक्र नहीं और आपकी रहन सहन क्या है इसकी कोई फिक्र नहीं जहां आप रहेंगे वहां विज्ञान स्वरूप आनंद आप ही होंगे और इस आनंद से आपका वियोग कभी नहीं होगा और ये ये नहीं बुद्ध लोगों के लिए नहीं है वो है न ये तो जवान लोगों के लिए रामचंद्र ने पहले ये ब्रह्म विज्ञान ये ब्रह्मानंद प्राप्त कर लिया और उसके बाद पहला काम किया कि विश्वामित्र जी के साथ जा करके तारका सुबाह मारिज का बदल गया उसके बाद क्या किया बोले जनकपुर में जाके ब्याह किया है ना ये ब्रह्म विज्ञान ब्रह्मानंद है ना विश्वामित्र के आश्रम में गए तो आनंद लेके गए जनकपुर में गए तो आनंद लेके गए और जनकपुर से लौट के आए तो अयोध्या में आनंद लेके रहे और आनंद जब वहाँ भोग विलास किया तो आनंद लेके भोग विलास किया और बन में गए तो भोग विलास लंका में गए तो भोग विलास है ना वहाँ भी आनंद और वहा भी उनके आनंद का वन में जाने से, लंका में जाने से, समुद्र बांधने से, विवाह करने से, युद्ध करने से, अकेले रहने से, कंद मूल फल खाने से, आ, बलकल पहनने से, उनका वो जो परमानंद विज्ञान आनंद है कब इसमें कोई बाधा नहीं पड़ी तो हर हालत में आनंद में रहने के लिए ये विज्ञान ये विज्ञान अपने इसमें जाने के लिए कोई अधिकारी अधिकारी का कोई प्रश्न नहीं है उपनिषद द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें कि नहीं करें ये तो इनके जानकारों से जाके पूछो है ना वो बात दूसरी है हो। लेकिन ये आनंद प्राप्त करने के लिए तो ऐसा है जैसे किसी ने कहा देखो दरवाजे पर लिखा है बिना इजाजत अंदर आना मना है आप इस घर में कैसे आ सकते हैं उसने कहा बाबा है ना यदि दूसरे के दरवाजे पर ऐसा लिखा होता तो हम बिल्कुल न खुशते लेकिन ये तो मेरे ही दरवाजे पर लिखा हुआ है इस घर का मालिक मैं मेरे लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अपने घर में बिकने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है है ना तो आज घर में तरानाम नाम प्रवेशो निषिद्धा लिखा है लेकिन वो पुजारी के लिए नहीं है वो मंदिर के मालिक के लिए नहीं है बोला रहे इसी तरह से हमें अपने घर में अपने घर में जाना है आ। आ, तो इसमें अधिकार ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सबको होता है किस भाषा के द्वारा हो कि न हो किस रीति से हो कि न हो ये सब बात अलग होती है इससे हमारा कोई मतलब नहीं लेकिन आप ये परमानंद प्राप्त कर सकते हैं और अपने विज्ञान के रूप में अपने स्वरूप रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं और ये आपका स्वरूप अद्वितीय साक्षात परोक्ष पर ब्रह्म स्वरूप है ओम शांति शांति एक दो मिनट सुन लो